ईटी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत है अक्षर पर आधारित कार्यक्रम आज का अक्षर है ख तो आइए सुनते हैं खों खों की कहानी दोस्त नमस्ते तुम्हारा स्वागत है जानते हो ना हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े कुछ तुम पढ़ो कुछ हम पढ़ें तो दोस्तों आज बारी है एक कहानी की वाह कहानी अरे राजू पिंकी तृप्ता सब आ जाओ भैया हमें कहानी सुनाएंगे आजा आजा सब आ जाओ आज का अक्षर ख अक्षर की कहानी आहाहाहा आहा, आहा। हाँ हाँ हाँ हाँ तो दोस्तो आज हम सुनेंगे खौंहखों की कहानी किसकी कहानी? हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ को खोंह, हाँ हाँ खौंह前-्खों apa hai एक बंदर था यानि उसका नाम था खौंहखों क्या नाम था? खौंहखो तो ख से खौंहखों जंगल के सब जानवरों को बहुत तंग करता था उसी जंगल में था एक प्यारा सा नन्ना सा खरगोश कौन था खरगोश हां ख से खरगोश तो खरगोश दिन भर खेलता रहता था इसलिए उसका नाम पड़ गया खिलू खरगोश खिलू खरगोश <laughs> ख से खिलू खरगोश हम एक दिन खोंको ने सोचा क्यों ना आज खिल्लू खरगोश को तंग किया जाए तो वो चुपके चुपके खिल्लू के घर गया और खिड़की से झांका किससे झांका खिड़की से, से। शाबाश कहां से खिड़की तो खोंको ने देखा एक थाली में खीरा और खरबूजा रखा है थाली में क्या-क्या चीजें रखी थी Khira a khirabooza. Khirabooza. Khira a khirabooza. Shabash! Khara se khira a khara se khirabooza. To khillo k'ana k'ane que lièe hatt doné gaya. To khaukho ne ixi bieç khira a khirabooza kha lia. Haa. Sònui aia? तो किल्लू हाथ धोकर आया तो देखा खीरा और खरबूजा गायब काका किल्लू को चिढ़ाने लगा और किल्लू को चिढ़ाने लगा हां चिढ़ाने लगा कहने लगा किल्लू का खीरा मैंने खाया किल्लू का खीरा मैंने खाया किल्लू को बहुत बुरा लगा अब तो खोंखों रोज खिलू का खाना खाने लग गया खिलू बेचारा रोज भूकाय रह जाता समझे <laughs> <ने। laughs> <ने। laughs> <ने। laughs> तो बच्चों जानते हो कि एक दिन क्या हुआ क्या हुआ, हुआ? क्या हुआ एक दिन खोंखों फिर खिलू को तंग करने पहुंचा अबकी बार खिलू ने खीर परोसी थी क्या परोसी थी हां ख से खीर खी? खीर ठंडी थी ठंडी खीर को देख खोंको के मुंह में पानी आ गया उसने बड़ा सा मुंह खोला और ढेर सारी खीर मुंह में भर ली पर ये क्या खीर तो एकदम खट्टी थी खट्टी खट्टी ओहो बिल्कुल सही खास है खट्टी खट्टी खो खो को तो तो करने लगा फ फ फ फ खिलौने खो खो को आते हुए देख लिया था तो उसने चुपके से खीर में ढेर सारा नींबू का रस डाल दिया समझ गए तो खट्टी खीर से खोखों के दांत तक खट्टे हो गए थे हम्म क्या हो गए थे खट्टे हां खास एक खट्टे हां खास एक खट्टी खीर खास खट्टी खीर हां बहुत बहुत खट्टी खीर तो खोखों के दांत खट्टे हो गए और वो खट्टे दांत से परेशान हो गया क्या हो गया परेशान कौन हो गया परेशान खो खो हां तो किसकी से हां परेशान हो गया शाबाश बिल्कुल सही तो खोखो ने खाई खट्टी खीर और खट्टी खीर से हो गए उसके दांत खट्टे और दांत खट्टे हो गए हां सिर्फ बचान हो गया हां <laughs> <हाँ। laughs> <हाँ। laughs> बहुत बढ़िया भाई गुड़िया को सारी बात समझ में आ गई है ना और तुम्हें भी आई कि नहीं हां तो बच्चों खोंखों को अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि किसी को परेशान करना कितनी बुरी बात है उसने वादा किया कि अब वो किसी को भी तंग नहीं करेगा किसी को हां और अब वो अच्छा खोंखो बन गया था हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, और इस तरह से खिलू खरगोश और खोंखो बंदर अच्छे दोस्त बन गए थे, आया मजा कहानी क्या, <laughs> तो बजाओ ताली हूँ, था रहूं, था लोग माचछे, दिए एक जंगल में था, एक बंदर नाम था, उसका खुँँग zwI, खुँः खुँः, एक जंगल में कहुः ता, एक बंदर नाम था, उसका खुँः खेल खेल में करता था तंग सभी को खो खो खो खो हसे खेल हसे खो खो हसे खेल हसे खो खो वो उस जंगल में रहता था नन्ना सा खरगोश दिन भर खेल खेलता वो खिलू खरगोश खासे खेले खासे खेल खासे खिलू खा खरगोश ओ मैं ना छोडूंगा खिलू को लगा सोचने खों खों खों खों मैं ना छोडूँँगा किलू को लगा सोचने खों-खों खिलू की खिरकी से अंदर जा पोँचा अब खों-खों खों-खों-खों-खों खसे खे की खिलू थाली में रखा था खीरा खरबूजा खिलू की थाली में रखा था खीरा खरबूजा खोखो खाना खा गया ना छोड़ा खीरा खरबूजा खा से खिलू खाना खीरा खा से खो खो खरबूजा खौसा फिर आया खीर में नींबू रस मिलाए खट खीर खोंखोने खाई खट्टे दांत हुए फिर भाई ऐसे खोंखो को खस्सी खाई गट्टी की खेल खेल में मजा चखाया खेल खेल में मजा चखाया अकोंखो को समझ में आया अकोंखो को समझ में आया दूर हुई खोंको की शैतानी खाखा की कहानी है की खाखा की कहानी है की खाखा की कहानी है की कहानी, खाखा की कहानी अच्छी लगी ना ये कहानी हम तो अब हम चले फिर मिलेंगे नमस्ते खोंखों की कहानी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम कलाकार प्रवीन शर्मा और बच्चे संगीतकार नरेंद्र टोनी गायन स्वर इमरान खान ध्वनिंकन बटीलैंग लिंगडू और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी